चिदानंदम श्रुति सरसार समरसम निरा धारा धारम वजलधिपहार पर गुण रम ग्रीवाहार ब्रजनिहार हरणुत सदात गोविंद परम सुखकंदम भजत रे भज हिण्य गर्भि हर ठत परम ब्रह्म विन कृष्णानंदा महंत वृंदाटवी वंदे नम कमल नम कमल मिने नम कमलना भा कमला पत नम यो ब्रण विदधाति पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्व हदेविप्रकाशम मुमह प्रपदे भगवत तत्व जिज्ञास जीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा की अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन मेरा कौन इन दो प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि इन प्रश्नों का समाधान प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा नहीं हो सकता अतएव शब्द प्रमाण द्वारा अर्थात वेद वेदांतादि के द्वारा इसका समाधान खोजना होगा शास्त्रों वेदों के अनुसार आपको बताया गया कि एक कोई ब्रह्म है भगवान है सुप्रीम पावर है उसके अनंत कोट शक्तियां हैं उनमें तीन शक्ति प्रमुख है एक शक्ति का नाम परा ये उनकी अंतरंग शक्ति है और समस्त शक्तियों को गवर्न करती है दूसरी शक्ति है जीव शक्ति है। अर्थात जिसे हम मैं कहकर पुकारते हैं ये जीव शक्ति जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण की अंश है और तटस्थ शक्ति है और तीसरी शक्ति है माया शक्ति ये जड़ शक्ति है इन तीनों शक्तियों का नित्य संबंध श्री कृष्ण से ही है किंतु सब शक्तियों का संबंध पृथक पृथक प्रकार से है जैसे पराशक्ति उनकी अंतरंग शक्ति है वहां माया नहीं जा सकती जीव शक्ति तटस्थ शक्ति है उस पर अनादिकाल से माया का आधिपत्य है और तीसरी शक्ति जड़ है किंतु भगवान की वो दैवी शक्ति है और भगवान स्वयं उसको गवर्न करते हैं इसलिए वो भगवान के समान बलवती है इस प्रकार ये तीन शक्तियों का भगवान से नित्य संबंध है ये तीनों शक्तियाँ भगवान में सदा रहती है सब का पृथक पृथक स्वरूप रहता है अर्थात पराशक्ति का प्रभाव न जीव शक्ति पर पड़ता है न माया शक्ति पर पड़ता है जीव शक्ति सदा माया के आधीन रहती है और माया शक्ति सदा जड़ रूप में रहती है सृष्टि के समय भी और महाप्रलय में भी इस जीव शक्ति का संबंध भगवान से भेदा भेद संबंध है अर्थात कुछ अंश में अभेद भी है और अधिक अंश में भेद है और इसका तटस्थ लक्षण है कि भगवान का नित्य दास है अर्थात नेचुरल दास है स्वाभाविक दास है इसका प्रमाण भी आपको बताया गया कि विश्व का प्रत्येक प्राणी एकमात्र भगवान से ही प्यार करता है क्योंकि भगवान का ही दूसरा नाम आनंद है और प्रत्येक व्यक्ति अनादिकाल से अनंतानंत जन्मों में घूमता हुआ भी और माया के आधीन रहता हुआ भी भगवान से विमुख रहता हुआ भी अपने स्वभाव अर्थात सत आनंद को नहीं भूल सका अर्थात नित्य जीवन चाहता है ये सत का स्वभाव सर्वज्ञ होना चाहता है ये चित्त का स्वभाव और अनंत अनिर्वचनीय अपौरुषेय दिव्य भगवदानंद ही चाहता है इस स्वभाव को माया नहीं हटा सकी कितनी ही प्रबल है लेकिन ये भगवान की कृपा है अकारण कृपा कि हम लोग अपने इस स्वभाव को न भूलें अगर इसको भूल गए तब तो फिर अनंत काल के लिए हम आनंद से वंचित रह जाएंगे लेकिन आनंद की भूख है इसलिए भ्रमिते भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए तारोह उपदेश मंत्र पिशाची पालाए, चौरासी लाख में घूमते घूमते कहीं कभी कोई वास्तविक महापुरुष मिल जाए और हम भी उससे मिल जाए तो तारों उपदेश मंत्रे भी साची पालाए ये माया भाग जाएगी फिर फिर हमारा काम बन गया फिर हम अपने अंशी अपने सर्वस्व श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे और ये दोनों प्रश्न भी हल हो जाएंगे पश्चात आपको बताया गया उन भगवान श्री कृष्ण को पाने अथवा माया को हटाने के लिए हमको भी कुछ करना है कुछ करना है क्या करना है कुछ नहीं करना है ये करना है एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए हम लोग अपने बल के द्वारा माया को भगाना चाहते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति चाहते हैं है दिव्यानंद प्राप्त करना चाहते हैं ये हमारी अनाधिकालीन भूल है भ्रम है यह ब्रह्म माया के कारण है तो जब महापुरुष मिलेगा श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ तो हमारे इस ब्रह्म को वो निकालेगा और बताएगा कि तुम अपने बल से अपनी छोटी सी शक्ति के द्वारा असीम शक्तिमान भगवान की दैवी शक्ति माया को नहीं भगा सकते और अपनी इस माइक अल्प त्रिगुणात्म बुद्धि से भगवान को जान भी नहीं सकते प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर की है इसलिए निर्बल बन जाओ अकिंचन बन जाओ साधनहीन बन करके भगवान की शरण में जाओ शरण शब्द का अर्थ है बल छोड़ दो उनके ऊपर छोड़ दो सब कुछ और इसी का दूसरा नाम भक्त योग भी है ये भक्त योग वगैरह जो हमको तमाम विशेष विस्तृत रूप से भगवान और महापुरुषों ने बताया है वो इसलिए बताया है कि हमने अनाज काल से अपनी बुद्धि में बहुत गड़बड़ भर ली है क्या गड़बड़ कि हम जो आनंद चाहते हैं वो संसार में है अवश्य है सुना पढ़ा और कभी कभी सोचकर कर क्षण वैराग्य भी प्राप्त किया लेकिन वो क्षणिक और फिर संसार में ही उस ईश्वरीय आनंद को खोजने लगे तो महापुरुषों की आवश्यकता सबसे प्रथम है इसलिए महापुरुषों के लक्षण बताए गए कि जिसमें माइक अवगुण न हो भगवदीय गुण हो वो महापुरुष है अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या की गई कि महापुरुष संसारी वस्तु नहीं दिया करता हम भोले भाले लोग ऐसे संतों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो संसारी कामना की पूर्ति करने का मिथ्या स्वांग रचते हैं इसलिए हमको सर्वप्रथम ये निश्चय अपना बदलना होगा कि संसार में सुख है ये नंबर एक का कार्य हमको करना है हमारी गाड़ी यहीं रुकी है पंचर हो गई है आगे नहीं जा सकते करोड़ भगवान मिले करोड़ संत मिले मिल चुके लेकिन हम यही पड़े हैं क्योंकि जिस बुद्धि से हमारा ये डिसीजन बदलेगा वह बुद्धि अनंत जन्मों से अनवरत चिंतन के द्वारा पक्की हो गई है संसार में आनंद है यहां तक कि हम ये समझने की चेष्टा नहीं करते कि संसार का आनंद है क्या चीज और इसीलिए श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई ध्यान दो श्रद्धा नाम की एक वस्तु होती है जिसके बिना संत और भगवान करोड़ रूप धारण करके आवे करोड़ कल्प लेक्चर दे सब जीरो बटे सौ यही हुआ अद्य श्रद्धान संशयात्मा विन चेत नोको न पर न सुखम संशयात्म चार चालीस गीता भगवान के विषय में शंका है वहा आनंद है नहीं तो संसार में आनंद है हा तो अरे मिलना भगवान तो न दिखाई पड़ता है न उसका आनंद कभी मिला आयु तो प्रत्यक्ष है भूख लगी खाना मिला आनंद प्यास लगी पानी मिले आनंद जो कामना उत्पन्न हुई वो पूरी हुई आनंद यहां तक तो आप ठीक बोले इसके आगे इसके आगे वो आनंद खो गया तो आपने आनंद की परिभाषा नहीं पढ़ी सुनी समझी आनंद तो उसे कहते हैं यो वही भूमा जो अनंत मात्रा का हो प्लस अनंत काल के लिए हो और संसार का आनंद कैसा है इस परिभाषा से मिलाया नहीं ये भूल संसार का आनंद लिमिटेड है क्षणिक है माइक है सात्विक है इसीलिए दिन में दस बार आनंद मिलता है और दस बार दुख मिलता है तो फिर ऐसे हुआ करेगा आप कौन सा आनंद चाहते हैं जो सदा बना रहे और जिससे बड़ा कोई आनंद ना हो अन्यथा वो मिल रहा है जो आनंद उसमें दुख मिलने लगेगा अपने से बड़े आनंद को देखकर जब एक चपरासी को सब स्पेक्ट डांटता है तो कहता है चपरासी की नौकरी जब नहीं मिली थी तब तो हम बहुत परेशान थे और जब मिल गई तो ये डांटता है बड़ा कष्ट होता है क्यों देर में आए और खुद चाहे जवाब है अब मैं अगर कह दू कि तुम क्यों देर में आते हो और तो पिटाई कर देगा अगर मैं सब इंस्पेक्टर हो जाऊंगा तब आनंद मिल जाएगा फिर मैं डांटूंगा हो गया एक दिन हाँ वो इंस्पेक्टर डांटता है एसपी पी डांटता है डीआईजी आई डांटता है अरे बड़ी मुसीबत है एक खोपड़ी पर एक से एक बड़े अगर मैं सात से बड़ा हो जाता कहा तक जाओगे वहां तक जाओ सुप्रीम पावर भगवान के पास तक अन्यथा कोई न कोई ऊपर रहेगा और तुम दुखी रहोगे इसलिए हम सब पर शासन करना चाहते हैं हमारे ऊपर कोई शासन न करे ये हमारा स्वभाव है तो भगवत प्राप्ति के बिना यह हल नहीं होगा हर स्टेज में वही हाल होगा वही जैसे कास्टेबल हुए तो दरोगा ने डाटा अब वो आगे जो जो बढ़ते जाओगे ऊपर वाला उसी प्रकार दुखी करेगा तो उसको कहा मिला एक लाख हो गया अब एक करोड़ हो जाए एक करोड़ हो गया चक्रधारो पिसुरत्वम सारी पृथ्वी का राजा हो गया अब सम कहता है यहां तो कुछ सुख नहीं है एक तो दिन रात टेंशन देखो हमारे इस भारत में ही या किसी देश में जो इसका सबसे बड़ा शासक होता है जिसको हम पीएम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो कितना दुखी है कितना टेंशन है ये नीचे वाला नहीं समझ सकता तो वो ऊपर जाना चाहता है किस किस के खुशामत करे वो बेचारा पीएम? उसके यहाँ पचास मंत्री हैं आज उसका मूड ऑफ है आज उसका मूड ऑफ है, है जैसे आपके घर में चार बच्चे होते हैं और आप परेशान हैं एक बच्चा ये मांगता है एक ये मांगता है एक ये आवारा हो गया एक ये ऐसा हो गया मैं तो पागल हो गया हूँ तो जहर खा के मर जाऊं तो अच्छा पहले तो बड़े खुश हो रहे थे क्या दूसरा बच्चा भी हो गया तीसरा भी हो गया जितना बड़ा संसार होगा जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतना ही दुखी होगा वो हो। लेकिन नीचे वाला कभी नहीं मान सकता अरे साहब क्या बात करते हैं जब आता है पीएम, एम हाँ सब सलाम करते हैं हा अरे तो सलाम करते हैं बिचारे डर के मारे उनको आनंद मिलता है क्या पीएम के आने पर अरे वो आ रहा है सरदार तैयारी करो नहीं तो ये होगा वो होगा ये ये स्वागत कर रहे हैं आप लोग ये स्वागत नहीं है तो मजबूरी है कि नौकरी से निकाल दिए जाएंगे सस्पेंड हो जाएंगे तो कलेक्टर भी परेशान कमिश्नर भी परेशान छोटे मोटी की कौन कहे और जब वो चले गए हे भगवान गया ये सुख है अरे दिन भर आप लोग एक्टिंग करते हैं इस संसार में सुख की एक्टिंग मुस्कुराने की कोई आया आइए <laughs> आइए अंदर का क्या हाल है ये कहां से आ गया मुसीबत ये अब इसको नाश्ता कराओ इसकी हा में हा मिलाओ मुसीबत आ गई चला गया अब लंबी सांस लिया हई हाँ। भी व्यक्ति बता दे यह एक वस्तु ऐसी है जिसमें सुख है और उसका प्रमाण सबको मिले सुख ऐसी कोई वस्तु नहीं सुंदरता में सुख है हाँ जी सुंदर लड़का सुंदर लड़की सबको बड़ी अच्छी लगती है अच्छा मैं बताऊं एक सुंदर लड़की उसको एक आदमी रिवॉल्वर लेकर खड़ा है मारने को और एक उस लड़की के आगे खड़ा हो गया मार हमको मार उसको ये क्या है ऐसा हुआ है होता है हो क्यों कैसे अरे वो उसकी बीबी थी सुंदर लड़की विश्व सुंदरी थी और उसका और कहीं संबंध मालूम हो गया उसके पति को तो वो गुस्से में मारने जा रहा है वो सुंदरता का कोई सुख नहीं पा रहा है उसको देख के जल के गुस्से में उसको गोली मारने जा रहा है और जो गोली खाने आया है वो उससे प्यार करता है चोरी चोरी तो सुंदरता में सुख होता तो दोनों को बराबर मिलता शराब के लिए शराबी बीवी को बेच देगा बिटिया को बेच देगा शराब होना चाहिए अब पंडित जी को तो शराबी के बगल में बैठने में परेशानी हो रही है अरे बदबू आ रही है कहा से शराबी आके बैठ गया किस चीज में सुखा है अच्छा गधे की अकल से समझिए मान लो एक रमेश नाम का लड़का है आदमी है उसको देखा बीबी ने पतिव्रता बीबी बहुत खुश हुई हा पांच छह साल इंग्लैंड में रहा है आज आया है बहुत खुशी दौड़ के चिपट गई बेटे ने देखा उसको भी खुशी हुई लेकिन बीबी से कम दोस्त ने भी देखा हेलो हेलो वो भी चिपटाया उसको भी सुख मिला लेकिन बेटे से कम नौकर ने भी देखा अरे सरकार आ गए उसको भी सुख मिला लेकिन वो दोस्त से भी कम अब पड़ोसी ने भी देखा हा अपनी बीबी से कहा अरे सुनो ओ आज वो इंग्लैंड से वो आए हैं बीबी ने कहा अच्छा जादू लगा रही थी कहा अच्छा अच्छा आया होगा अचानक हार्ट फेल हो गया सबसे बड़ा दुख बीबी को वो गिरी बेहोश हो गई नंबर दो बेटा और आंसू बहा रहा है लेकिन उससे कम दुख सखा को और कम दुख नौकर को और कम दुख पड़ोसी को अरे सुनो वो आया था ना जो इंग्लैंड से अरे क्या बताए उसको हार्ट अटैक हुआ मर गया वो झाड़ू लगाई जा रही है हे राम राम उसके दो दो तीन तीन बच्चे हैं और अभी जवान बीबी है क्या भगवान कैसी इच्छा होगी ये इतना बड़ा फर्क क्यों हो रहा है आदमी तो एक है मिठाई सामने रखी है बच्चे की बूढ़े की जवान की सबके लार आ रही है क्या बढ़िया मिठाई है वहीं एक डायबिटीज का मरीज बैठा है वो भी देख रहा है कि तो क्या करना अपन को तो खाना नहीं संसार की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें सुख हो सबको नंबर दो वो जिसको सुख मिल रहा है उसको भी घटता जाता है जैसे आपके देश में नहरें होती है ना जब नदी से नहर निकलती है तो पचास फुट सौ फुट की चौड़ी फिर वो और कुड़ी और से कुड़ी फिर एक नाली बन जाती है ऐसे ही ये संसार का सुख है आपके घर में बहू आई हाँ चली आ रही है देखने के लिए बिना बुलाए, अरे बहू आई है चलो देखिए मैं उसको कहते हैं मुंह देखाई पैसा भी दो कूड़ा कबाड़ा मुंह देखने का पैसा दो गिफ्ट गिफ्ट लेकिन अगर दोबारा बुलावे भी वो, कि वो बीमार है दवाई ला दो टाइम नहीं है और ये बड़ी बड़ी चीज ये ताजमहल है दुनिया की सात अजूबे में एक है लेकिन चले आ रहे बाहर से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट देखने को वाह वाह वंडर वाह क्या कमाल है दोबारा गया वही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अब किसी ने कहा चलो ताजमहल देखा अब उसमें सुख नहीं मिला सुख घटता जाता है फिर समाप्त हो जाता है फिर उसी जिस लड़की के लिए प्राण दे रहा था उसी लड़की से के लिए कहता है इससे शादी हुई हमारी लाइफ बर्बाद हो गई इसमें आधे से ज्यादा लोगों को अनुभव है जिनके बीबी बच्चे हैं। लेकिन और चीजों में ब्रह्मचारी भी हो कोई तो भी हर चीज में उसका अनुभव यही होगा एक बार देखा अच्छा लगा दोबारा और कम तेबारा खत्म कहा सुख है अरे तुम्हारी क्या हैसियत है ये इस संसार का गोबर गणेश का अनंत गुना सुख स्वर्ग में है वहां भी सब दुखी हैं इसी प्रकार जैसे आप लोग दुखी हैं उनके शरीर में खुशबू आती है पसीना नहीं निकलता वहां भूख प्यास नहीं है वहा सामान खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता सोचा आ गया लेकिन दुख सबको एक सा अरे बताए आपको आश्चर्य वहां की पब्लिक की कौन कहे जो वहां का राजा है इंद्र वो सुरपत्र ब्राह्म पदम याचते वो ब्रह्मा का पद चाहता है दुखी है इंद्र के पद से और कामनाएं हे स्वर्ग की अपसराओं को देखकर कर विश्वामित्र वगैरा जो नई सृष्टि कर देते हैं वे भी आसक्त हो गए विश्वामित्र पराशरप प्रभृत बातांबुपरण सना ते पिस्त्री मुख पंकजम सुलितम दृष्टव मोहंगता ऐसी अपसराए होती हैं वो जिसके यहां नौकरानी हैं वो इंद्र कामान करके हमारे मृत्यु लोग की गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया विवाहिता स्त्री अब वह भी पंचमहाभूत के शरीर वाली गंदी रोम रोम से जिसके निकलता है पसीना बताओ जब वहां के राजा का ये हाल है तो पब्लिक का क्या हाल होगा लेकिन हम लोग भोले भाले हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया बड़ी अच्छी बात कही तुमने तुम्हारे पिताजी ऐसे मूर्ख थे ऐसे पापात्मा थे हैं? पापात्मा नहीं नहीं, स्वर्ग तो अरे प्रमूढ़ा वेद कह रहा है इष्टापूर्तम मन माना बलिष्ठम नान्य श्रेयो वेदे एक दो दस मुंडकोपनिषद वेद कह रहा है आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तन अर्जुन और फिर जो सुख है भी वह तो वो कुछ दिन के लिए फिर लौट के आएगा गीता 816 दुखों दुखो धरका स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता भगवान ने कहा उद्धव से 11, 11। ग्यारह चौदह दुख, भागवत वहा एक से एक बड़ा सुख है तो आगे वाले सुख को देखकर कर ईर्ष्या जैसे यहां साइकिल वाला जब देखता है कि कार वाला चला गया और कीचड़ उछाल गया हमारे ऊपर तो गाली देता है है क्या साले को हमारे भी कार होती तो संसार में कहीं सुख नहीं है ये बात गहराई से समझना पड़ेगा भागवत ने बड़ा सुंदर एक श्लोक है आप लोग याद कर लीजिएगा अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यय नाशो, शो आयास त्रास, चिंता भ्रमो निर्णाम ग्यारह तेईस सत्रह हम संसार में सबसे बड़ी चीज मानते हैं धन को पैसा सब कुछ पैसे के अंडर में देखो हमारे लोकसभा में क्या क्या नौटंकी होती है कि पैसा दे करके और लोकसभा के सदस्यों को खरीद लिया और जीत गए गवर्नमेंट बन गई पैसा देके के इलेक्शन जीता जाता है हमारे संसार में इंडिया ही नहीं अमेरिका वगैरह सब जगह अरे साहब क्या नहीं मिल सकता पैसे से सब पैसे के अंडर में और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि अर्थ के समान अनर्थ करने वाली कोई चीज नहीं अर्थो अर्थोनर्थस्थ कारण त्रिभागवत का श्लोक करता है अर्थस्थ साधने धन कमाने में कट्ट नंबर एक देखो कितने लोग सब लगे हैं धन कमाने में कोई कहता है नौकरी करो यार व्यापार में पता नहीं घाटा हो जाए मर जाए फाल उसने तो पहली तारीख को पक्का है दस हजार मिलेगा इसके लिए पढ़ो बीए करो एमए करो आईएएस करो पीसीएस करो आईपीएस करो कोपड़ा करो दिन रात मरो पढ़ पढ़ के और ज्ञान प्राप्त करने को पढ़ रहे अरे नहीं जी पेट के लिए सारी दुनिया पढ़ती है क्या सब्जेक्ट ले हमसे पूछते है बहुत से बच्चे तो हम कह देते हैं जिससे पेट पालना बढ़िया हो जाए आ? देखो पढ़ने में इतना परिश्रम फिर तो नौकरी मिल गई पहले ढूंढो ढूंढने में परिश्रम मिल गई तो करने में परिश्रम रोज डाट खाओ अपने बॉस के और सवेरे से शाम तक बैठे रहो उसकी सुनो उसकी सुनो उसकी सुनो वो खिलाफ हो गया वो खिलाफ हो गया घर में आए यहां बीबी कहती है आटा नहीं है दाल नहीं है चावल नहीं है बेटा कहता है हमारे लिए ये ला दो आप लोगों को सब पता है हमको जरा अनुभव नहीं है कैसे जिंदा है संसार का आदमी ये आश्चर्य है इतना दुख भोग करके तो अर्थ से साधने कंपलसरी भी नहीं हर एक करोड़पति हो जाएगा देखो इस शेयर कि बीमारी चलती है हमारे देश में शेयर खरीदो हा अरे एक दिन में करोपति सट्टा खेलो डाका डालो लेकिन कंपलसरी नहीं है सफलता मिल जाए डाका डाला पकड़े गए दस साल जेल में रहे फिर डाका डाला अब की चौबीस साल जेल में रहे वहीं मर गए बिजनेस किया घाटा हो गया हार्ट अटैक हो गया हर एक तो नहीं हो जाता करोड़पति अरबपति लगे तो सब है और अगर मिल गया रुपया तो अब अब उसके शरीर को खतरा और तो और एक आगे भी रिवाल्वर लिए सुरक्षा में पीछे भी इधर भी सीआईटी भी लगे हैं देखो आजकल देश में अरब पतियों का क्या हाल है बड़े बड़े पोस्ट वालों का क्या हाल है कितना डिफेंस है उनका कैसी उनकी जिंदगी रोज बीत रही है कोई गोली न मार दे आप लोग कभी देखें जब प्राइम मिनिस्टर वगैरह कोई बोलते हैं तो उनके पीछे खड़े बॉडीगार्ड लोग फिर भी मार देते हैं <laughs> कितने प्राइम मिनिस्टर मर गए कितने प्रेसिडेंट मर गए कितने एम मार दिए जाते हैं छोटे छोटे तो धन कमाने में कष्ट फिर पा लेने के बाद यह सब मुसीबतें और फिर नष्ट हो गया तो फिर मुसीबत अरे यही तो होगा तीन गति नहीं मिला तो क्रोध फीलिंग घुट रहा है अंदर अंदर तीन तीन लड़की है शादी करना है पैसा नहीं है क्या करें कई लोग तो सब लड़की और वो सब जहर खाके दुखालय है संसार इसमें आनंद ढूंढ रहे हैं नहीं को अस जन्मा जग मही प्रभुता पाही जाहि मद नाही श्रीमदक्र नकी न के प्रभुता बधिर न काही कुंती के सामने भगवान खड़े हैं भगवान कहते हैं बर मांगो बेटा ने कहा मैं मांगू हिपदा हाँ। संत न शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु जन्म ईश्वर शुरता श्री भी रे धमान मदान एक आठ पच्चीस भागवत महाराज मेरा संसार छीन लो जो है आगे भी नहीं देना अरे और कोई अच्छी चीज मांग नहीं नहीं अगर कुछ नहीं रहेगा तो मजबूर होकर के ऊपर की ओर देखेगा संसार में बड़े बड़े नास्तिक जब बेटा इतना सीरियस हो जाता है कि डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो वो जाता है कहीं देवी जी के यहाँ कहीं मज़ार में कहीं किसी फ़कीर के दरगाह में सब जगह हो स्तक बन जाता है संसार का जो भी स्वरूप है उसमें सब कुछ हो अरे भगवान सर्व व्यापक है और क्या इससे अधिक आप चाहते हैं जैस्य आनंदमय जगत यही महापुरुष लोग रहते हैं सदा उनको सर्वत्र सीताराम राधेश्याम ब्रह्म का दर्शन होता है वो कहते हैं कौन कहता है संसार में दुख है अरे सब कह रहे हैं अरे या मूर्ख है हम तो देख रहे हैं आनंद ही आनंद है सब जगह सर्वा सुखमया दिशा लेकिन ये तो भगवत प्राप्ति के बाद की बात है भगवत प्राप्ति के लिए तो पहले ये डिसीजन बुद्धि में भरना होगा संसार में सुख नहीं है अरे भगवान की आवश्यकता पड़ी क्यों मजबूरी में ना यहां सुख नहीं है हम तो उसी से प्यार करते हैं जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाते कछु निज स्वार ता पर ममता करे सब कोई सुर नर मुनि सबकी यह स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति आनंद शांति दुख निवृत्ति ये हमारा स्वार्थ है जहां भी हल होगा अगर जहर से हो रहा है वो स्वार्थ हल तो रुपया दे के जहर खरीद के हम खा के और कहते हैं शांति मिल गई तो संसार में सुख नहीं है अब अगर संसार में सुख नहीं है जिस दिन जिस क्षण आपका निश्चय हो जाएगा तो अब बचा कौन हमारे अतिरिक्त तो दो ही तो है एक है संसार एक भगवान फिर जगत गुरु के लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों फिर श्रद्धा पैदा हो जाएगी <coughs> श्रद्धा माने भूख भूख जब तेज भूख लगती है तो घास खाता है आदमी घास की रोटियां खाए बड़े बड़े लोग जंगलों में पत्ते खाए हैं सब अच्छा लगता है उस समय फिर तर्क बितर्क कुतर्क अति तर्क नहीं करता कोई मारा मारा-मारा किए जाओ जब स्त्री बच्चों सब ने जवाब दे दिया वाल्मीकि को गए थे सबसे पूछने कि हमने जो पाप किया है उसमें तुम लोग शरीक हो ना, तुम्हारे लिए तो किया है सुनने कहा हम पाप पाप में शरीक नहीं होंगे तुम्हारी ड्यूटी थी हम तुम्हारी बीवी हैं हमें खिलाओ अब तुम पाप करके क्यों खिलाए उसके जिम्मेदार तुम हो तुमने कहा अच्छा सब मतलबी है श्रद्धा हुई वैराग्य मे श्रद्धा भूख भगवान की तुलसीदास को बीबी ने देख रहे हो अंधे ये साफ है इसको पकड़ के तुम आए हो कोबरा अगर इतना प्यार भगवान राम से करते तो भगवत प्राप्ति हो जाती बेशरम अच्छा हम तो तेरे लिए सांप को पकड़ के आए और तू ऐसा बोल दिए अबाउट टर्न श्रद्धा भूख पैदा हुई महापुरुष हो गए उसी जन्म में जो लोग कहते हैं वो महात्मा ने उस पर तो कृपा कर दी राम कृष्ण परमहंस ने उनके ऊपर हाथ रखा वो तो ब्रह्मानंद का अनुभव कर लिए <coughs> देखिए भगवान और महापुरुष ये चुंबक पत्थर की तरह हैं एक चुंबक पत्थर होता है उसको रख दो और चारों ओर सुइया रख दो बराबर डिस्टेंस में तो जो सुई केवल लोहे की होगी वो तो फौरन आके चिपक जाएगी और जिसमें जितनी मिलावट होगी वो तो उतनी देर में आएगी और जब बहुत मिलावट होगी तो वह हिलेगी भी नहीं ऐसे ही संत जब संसार में आते हैं तो जिसके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं पहले भक्ति की है हृदय शुद्ध है वो एक दर्शन से चिपक जाता है महापुरुष से कंप्लीट सरेंडर और जितना अधिक पाप का युक्त अंतकरण होगा उतने ही वो संत और भगवान के पास धीरे धीरे आएगा और जो बहुत बड़े पापी होते हैं <laughs> यावत मलिनम हृदयम ताव दे न शास्त्र सत्यता बुद्धि श्रद्धा का अर्थ है वेद वेदांत और गुरु में दृढ़ विश्वास श्रद्धा जगत गुरु शंकराचार्य जी ने परिभाषा की महाप्रभु ने कहा श्रद्धा शब्द कहे दृढ़ विश्वास ये महापुरुष है इसकी वाणी सेंट परसेंट सही है और हमारी भूख बहुत तेज है ये दो चीज मिल गई बस वही तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम शंकराचार्य आज बन गए और जब दोनों गड़बड़ है वो महापुरुष भी नहीं और वो श्रद्धा भी नहीं या वो महापुरुष है श्रद्धा नहीं या वो महापुरुष नहीं है और श्रद्धा हो गई मर गया दोनों चीज सही हो इसके लिए बार बार चिंतन करना होगा दवा सुन लो बार बार चिंतन बार बार यहां सुख नहीं है क्यों बाई रीजन समझ कर, ऐसे ही वाक्य रट लेने से नहीं होगा वैराग्य वो तो होता है मरने के बाद राम नाम सत्य है उसको शमशान वैराग्य कहते हैं पक्का ज्ञान पक्का सही महापुरुष सही श्रद्धा जब होगी तब वो महापुरुष का प्रवचन काम देगा फिर वो भगवान के शरणागत हो सकता है तब अंतःकरण की शुद्धि होगी तब गुरु कृपा से तत्प्ञान और भगवत दर्शन और दिव्य शक्ति का आधान ये सब होगा इसलिए हमको सबसे पहले श्रद्धा रूपी संपत्ति इकट्ठा करनी है लेकिन इसके बाद हमको यह भी समझना होगा श्री कृष्ण कौन है और हमारा उनसे कितना गहरा संबंध है ये राधा कौन है और देवी देवता क्या होते हैं ये सब तत्व ज्ञान आवश्यक है आगे कराए जाएंगे बोलिए लाडली लाल की